महाभारत आश्वेधिक पर्व त्रिचत्शोध्याय चराचर प्राणियों के अधिपतों का धर्म आदि के लक्षणों का और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता ब्रह्मोवाच मनुष्याणां तुराज क्षत्रियो मध्यमो गुण कुंजरो वाहना चिंहस्ारण्यवासिना अभी पशूना सर्वेशा अहिस्तुबिल गवा गो वृषभ से पुरशय च ब्रह्मा जी ने कहा महर्ष्यों मनुष्यों का राजा तो रजोगुण से युक्त क्षत्रि है सवारियों में हाथी वनवासियों में सीह समस्त पशुओं में भेड़ और बिल में रहने वाले में सर्प गौओं में बैल एवं स्त्रियों में पुरुष प्रधान है नग्रोधो जम्बवृक्ष पिप्पल सालम तथा शिंसा सिंहस् तथा कीचक वेणव एते दुमाणामोह के संशय बरगद जामुन पीपल सेमल शेषमेश सिंह अर्थात मेढ़ा सिंह और पोले बांस ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं इसमें संदेह नहीं है हिमवान पारिया विंध्य त्रिकूटवाण शेतो नील च भाष्च कोष्ठवाच गुरुस्कंदो माल्यवान मौ्यवान्न पर्वतथा एक पर्वतराजानो गणातः सूर्यो ग्रहात्राण चंद्रमा हिम्वान् पार्त्रुटचेत लील पास कोष्ठवान्न पर्वत गुरुस्कंध महेंद्र और माल्यवान पर्वत ये सब पर्वत पर्वतों के अधिपति हैं गणों गण, के मरुद्गण ग्रहों के सूर्य और नक्षत्रों के चंद्रमा अधिपति हैं यम पितृणामपरितामता ग्रह अम्बताम वरुणो राज मरुताम इंद्र उच यमराज पितरों के और समुद्र सरिताओं के स्वामी हैं वरुण जल के और इंद्र मरुद्दगणों के स्वामी कहे जाते हैं अर्को अधिपति ऋषणानाम ज्योतिषामच्य अग्निर्भूतपतिम ब्राह्मणानाम बृहस्पति उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं और ताराओं के स्वामी चंद्रमा कहे गए हैं भूतों के नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं तथा ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति हैं औषधीनाम पति सोमो विष्णु बलवताम वर ध्रष्टाधिराजो रूपनाम पशुनाम ईश्वर शिव ओषधियों में स्वामी सोम हैं तथा बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु हैं रूपों के अधिपति सूर्य और पशुओं के ईश्वर भगवान शिव हैं दीक्षिताँ यथा यज्ञो दैवाना भगव तथा दिशा मुदीचे विप्राण सो राजा प्रतापवा दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अपति हैं दिशाओं के स्वामिनी उत्तर दिशा है एवं ब्राह्मणों के राजा प्रतापी सोम है कुबेर सर्वरत्ना देवता पुरंदर है ऐस भूतारिप सर्ग प्रजा च प्रजापति सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर देवताओं के स्वामी इंद्र और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं यह भूतों के अधिपतियों का स्वर्ग है सर्वेशाव भूताना अहम ब्रह्ममयो महान भूतम् परतरम् भक्त विष्णुवापी नवेद्य मैं ही संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्ममय हूँ मुझसे अथवा विष्णु से, से बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है राजा धिराज सर्वेश विष्णु ब्रह्मयो महान ईश्वर तम तम विजानीध्वम करता रम अतम ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राजा राजाधिराज हैं उन्ही को ईश्वर समझना चाहिए वे श्रीहरि सबके कर्ता हैं किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है नर किन्नर यक्षाण गो रघुराक्षसा देवदानवना सर्वेशाईश्वरो सह वे विष्णु ही मनुष्य किन्नर यक्ष गर्व सर्पराक्ष देवदानव और नाग सबके अधिस्वर हैं भगदेवा सर्वालोचना महेश्वरी महादेवी प्रोचते पार्वती सा उमां देम नारीणा उत्तम शुभाम रतीनाम बसुमध्यस्तु स्त्रीण अवसरस तथा कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं उन सब में सुंदर नेत्रों वाली स्त्री प्रधान है एवं जो मह महेश्वरी महादेवी और पार्वती नाम से कही जाती है उन मंगल में ही उमा देवी को स्त्रियों में सर्वोत्तम जानो तथा रमण करने योग्य स्त्रियों में स्वर्ण विभूषित अवतराय प्रधान है इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करें राष अवसीधव जिन राजाओं के राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों को कष्ट होता है वे अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते और मरने के बाद को प्राप्त होते हैं राग्याम भी राषे ये साधु परितालोकेमोदे सुखम प्रेत प्राप्तवंती महात्मा नितिवित द्विजर सभा द्विजरो जिनके राज्य में श्रेष्ठ पुरुषों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है वे महामना नरेश इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त करते हैं ऐसा समझो अतः अतम् प्रवक्षा में धर्म लक्षणम् अहिंसा परमो धर्मो हिंसाचा धर्म लक्षण प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्या कर्म लक्षण अब मैं सबके नियत धर्म के लक्षणों का वर्णन करता हूँ अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा अधर्म का लक्षण अर्थात स्वरूप है प्रकाश देवताओं का और यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का लक्षण है शब्द लक्षण आकाशम वायुस्पर्श शब्द आकाश का वायु स्पर्श का रूप तेज का और रस जल का लक्षण है धारणी सर्वभूता पृथ्वी गंध लक्षण सर व्यंजन संस्कारा भारती शब्द लक्षण गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है तथा स्वर व्यंजन की शुद्धते युक्त वाणी का लक्षण शब्द है मनसोलक्षण चिंता चित्तोक्ता बुद्धिलक्षण मनसा चिंतित नर्थान बुद्धिया चेह अव्यवस्थित ही बुद्धि व्यवसाय लक्ष्य तेनासंशय चिंतन मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा चिंतन की हुई वस्तुओं का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं निश्चय के द्वारा ही बुद्धि जानने में आती है इसमें संदेह नहीं है लक्षणम मनसो ध्यानम अव्यक्तम साधु लक्षणम प्रवृत्ति लक्षण जोगो ज्ञानम संन्यास लक्षण तस्मात्नम पुरस्कृत क्य संयासे बुद्धिमान मन का लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता वह स्वसंभेद हुआ करता है योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान का आश्रय लेकर यहाँ संन्यास ग्रहण करे संन्यास ही ज्ञान संयुक्त प्राप्त होती परमामुगति अति तो द्वंदम्य तमो मृत्यु जरा ज्ञानयुक्त संन्यासी मौत और बुढ़ापा को लांघकर सब प्रकार के द्वंद्व से परे हो अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है धर्म लक्षण सहयुक्त उत्तम वो गुण ग्रहण परम महर्षियों तुम लोगों से लक्षणों से धर्म का विधिवत वर्णन किया अब यह बतला रहा हूं कि किस किस गुण को, इंद्रिय से ठीक-ठीक ग्रहण किया जाता है पार्थिव घ्राण तथा पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंद का अनुभव कराने में सहायक होती है अपाम धातु नित्यं जल का स्वाभाविक गुण रस है जिसको जीवा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीवा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है ज्योतिषच गुणो रूपम चक्षुषा तथिय चक्षुष सदा नेतो रूप ज्ञाने विधीयत तेज का गुण रूप है और वह नेत्र में स्थित देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा सदा देखा जाता है वाएभ्यस्त सदा स्पर्शत्च प्रज्ञाते चस्थ सदाज स्पर्शने विधीये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 स्रोत्रस्थाच दिशा सर्वा शब्द ज्ञाने प्रकृति आकाश के गुण शब्द का कानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में इसे संपूर्ण दिशाएं शब्द के श्रवण में सहायक बताई गई है मनसुण चिंता प्रग्ञते हृदय स्थेतनो धातु मनोज्ञाने विधीयत मन का गुण चिंतन है जिसका बुद्ध के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में स्थित चेतन आत्मा मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है बुद्धिध्यवसायन ज्ञान च महातथा निश्चित ग्रहणा व्यक्तम अभ्यक्तम नात्र संशय निश्चय के द्वारा बुद्धि का और ज्ञान के द्वारा महातत्व महतत्व का ग्रहण होता है इनके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है किंतु वास्तव में तो अतिन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही है इसमें संशय नहीं है अलिंग ग्रहण ओ नित्य क्षेत्रज्ञ निर्गुण आत्मक तस्मात्ंग क्षेत्रज्ञ केवल ज्ञान लक्षण नित्य क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश और निर्गुण है अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग किसी विशेष लक्षण से रहित है अतः केवल ज्ञान ही उसका लक्षण स्वरूप माना गया है अव्यक्तम क्षेत्रमुदिष्टम प्रभु प्रभुआप्यम सदापस्याम्य हम लीनोंमच गुणों की उत्पत्ति और लय के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं मैं उसमें संलग्न होकर सदा उसे जानता और सुनता हूँ पुरुषस्तम क्षेत्र उच्यते गुणवृत्त तथा वृत्त क्षेत्र पिपश्यति आदिमध्यावसान सज्यम अचेतन न गुणा विधुरात्मा सज्यम पुनः पुनः आत्मा क्षेत्र को जानता है इसलिए वह क्षेत्र कहलाता है क्षेत्र आदिमध्य और अंत से युक्त समस्त उत्पत्तिशील अचेतन गुणों के कार्य को और उनकी क्रियाओं को भी भरी भाती जानता है किंतु तो बारंबार उत्पन्न होने वाले गुण आत्मा को नहीं जान पाते न सत्यम विंदते क्षेत्रस्व विंदते गुणा गुणभूता परमत जो गुणों और गुणों के कार्यों से अत्यंत परे है उस परम महान सत्य स्वरूप को कोई नहीं जानता परंतु वह सबको जानता है तस्मा तो गुणाच सत्व च परित्यज्येह धर्मवी क्षीणदोषो गुणहतीत क्षेत्र इस लोक में जिसके दोषों का का हो गया है, वह बुद्धि और गुणों परितग करके क्षेत्र के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है निर्द्वन्द नमस्कार निस्वाहाकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सुख दुखादि द्वंद्व से रहित किसी को नमस्कार न करने वाला स्वाहा का रूप यज्ञादि कर्म न करने वाला अचल और अनिकेत है वही महान विभु है इसी महाभारत आश्वेधिक परमढ़ अनुग्रीता परमढ़ गुरु शिष्य संवाद धिचत्सोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुग्रीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ